पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 35 विचारानुगत संप्रज्ञात यदि वहाँ न रुककर एकाग्रता को और अधिक बढ़ाया जाए अथवा इनके सूक्ष्म विषय तन्मात्राओं तक का साक्षात्कार होने लगे तो वह विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाएगी आनंदानुगत संप्रज्ञात यदि उसमें भी राग को छोड़कर ध्यान को अंतर्मुख किया जाए तो अहंकार का साक्षात्कार होने लगेगा यह अहंकार गंध आदि विषय जैसी कोई ग्राही वस्तु नहीं है न इसका इस प्रकार जैसा साक्षात्कार होता है इसमें एक विचित्र आनंद के साथ बाहर के सारे व्यवहारों से भूली जैसी अवस्था होती है किंतु यह भूलापन स्वप्न अथवा सुसुप्ति जैसा नहीं होता इसमें अहमवृत्ति से अहंकार का साक्षात्कार होता है यही अहंकार है और इस समाधि का नाम आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि होगा अस्मितानुगत संप्रज्ञा यदि आनंदानुगत में आसक्ति और लगाव को छोड़कर ध्यान को और अंदर की ओर बढ़ाया जाए तो अस्मिता पुरुष से प्रतिबिंबित चित्त सत्व का साक्षात्कार होने लगता है इसमें भी चित्त का किसी ग्राही विषय जैसा साक्षात्कार नहीं होता इसकी प्रथम अवस्था का ही कुछ वर्णन हो सकता है अंतिम अवस्था का यथार्थ स्वरूप शब्दों में नहीं आ सकता इसमें अहंकार द्वारा आत्मतत्व को अहम भाव से प्रतीत कराने वाली अहम वृत्ति नहीं रहती कृत कर्तृत्व भोक्तृत्व ममता देश दिशा काल आदि से भिन्न आत्मतत्व की प्रतीति होती है बीच बीच में ध्यान के शिथिल होने पर जब कोई अहंकार वाली वृत्ति आकर अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व और ममता की सीमा से परिछिन्न अवस्था की स्मृति कराती है तो उस दशा में बड़ा आश्चर्य होता है। इसकी उत्तमतम उच्चतम अवस्था है, जिसमें चित्त से भिन्न आत्मा का साक्षात्कार होता है किंतु यह चित्त द्वारा आत्म साक्षात्कार वास्तविक नहीं है इसमें भी राग और आसक्ति के छूटने पर और अंदर की ओर घुसने पर पर वैराग्य द्वारा जब यृत्ति भी न रहे तब सब वृत्तियों के निरोध होने पर स्वरूपावस्थिति होती है किंतु ये सब बातें एक साथ अथवा सुगमता और शीघ्रता से आने वाली नहीं हैं दीर्घकाल तक निरंतर सत्कार से अभ्यास करते हुए और क्रम क्रम से भूमियों को विजय करते हुए धैर्य के साथ उन्नति करते रहना चाहिए अधिकारी पाठकों की जानकारी के लिए यह भी बता देना आवश्यक है कि संप्रज्ञात की सिद्धि के लिए भ्रुगटी आज्ञा चक्र और असम्रज्ञात समाधि की सिद्धि के लिए ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार्थ ध्यान के लिए सबसे उत्तम स्थान है किंतु अभ्यास के लिए आरंभ में अंदर से इन स्थानों का अनुमान द्वारा पता लगाना कठिन होता है यदि रूप विषय का ध्यान जो तालु है उसके समक्ष अंदर से ध्यान किया जाए तो ध्यान स्वयं भ्रुगुटी आज्ञा चक्र तक पहुँच जाता है इसी प्रकार जिह्वा मूल ऊपर का स्थान अथवा छोटी जिह्वा जो शब्द विषय का स्थान है वहाँ से तालु की ओर ऊपर को ध्यान किया जाए तो ध्यान ब्रह्मरंध्र तक स्वयं पहुँच जाता है ध्यान के लिए तालु को भ्रुगुटी का द्वार और जिह्वा मूल अथवा छोटी जिह्वा को ब्रह्मरंध्र का द्वार समझना चाहिए कहीं कहीं जिह्वा मूल से ऊपर तालुमूल को एक ललना चक्र का स्थान बतलाया है